महाभारत शांति पर्व दशमो दसमोध्याय भीमसेन का राजा के लिए सन्यास का विरोध करते हुए अपने कर्तव्य के ही पालन पर जोर देना राजन मंदक अनुवा कहता बुद्धि तत्वा भीमसेन बोले राजन जैसे मंद और अर्थ से अर्थ राजधर्म राज की निंदा करते हुए आपने आलस्य पूर्ण जीवन बिताने का ही निश्चय किया था तो धृतराष्ट्र के पुत्रों का विनाश कराने से क्या फल मिला क्षमा कारुण्य छात्रोचित मार्ग पर चलने वाले पुरुष के हृदय में अपने भाई पर भी क्षमा दया करुणा और कोमलता का भाव नहीं रह जाता फिर आपके हृदय में यह सब क्यों है यदि माभवतो बुद्धि विद्याम वीदृशि शत्र ग्रहे्याम नधे श्याम कंचन यदि हम पहले ही जान लेते कि आपका विचार इस तरह का है तो हम हथियार नहीं उठाते और न किसी का वध ही करते भय नारूणम युद्धम अभविष्य महे क्षिता हम भी आपकी ही तरह शरीर छूटने तक भीख मांग कर ही जीवन निर्वाह करते फिर तो राजाओं में जब भयंकर युद्ध होता ही नहीं स्थव जंगम चर्व प्राणसोनम विद्वान्ष कहते हैं कि यह सब कुछ प्राण का अन्न है स्थावर और जंगम सारा जगत प्राण का भोजन है आददान से द्राज्यम जे केचि अंत प्रम क्षत्र धर्म विदोह विदोह क्षत्र धर्म के ज्ञाता विद्वान पुरुष जानते और बताते हैं कि अपना राज्य ग्रहण करते समय जो कोई भी उसमें बाधक या विरोधी खड़े हों उन्हें मार डालना चाहिए ते सदोषा हतास्मिराज से परिपंथिवाभस धर्मेड युधे मे जो लोग हमारे राज्य के बाधक या लुटेरे थे वे सभी अपराधी ही थे अतः हमने उन्हें मार डाला उन्हें मारकर धर्म तक प्राप्त हुए इस पृथ्वी का आप भोग कीजिए यथा हे पुरुष खा करम नोप जैसे कोई मनुष्य परिश्रम करके कुआं खोदे और वहां जल न मिलने पर देह में कीचड़ लपेटे हुए वहां से निराश लौट आए उसी प्रकार हमारा किया कराया यह सारा पराक्रम व्यर्थ होना चाहता है यथारुह महावृक्ष तथो मधूनम गर्मेदम नथोपम जैसे कोई विशाल वृक्ष पर आरूढ़ हो वहां से मधु उतार लाए परंतु उसे खाने के पूर्व ही उसकी मृत्यु हो जाए हमारा यह प्रयत्न भी वैसा ही हो रहा है यथा महांतम अध्वानम आसे पुर पतन सह निरा कर्म एतन न तथोपम जैसे कोई मनुष्य मन में कोई आशा लेकर बहुत बड़ा मार्ग तय करे और वहाँ पहुँचने पर निराश लौटे हमारा यह कार्य भी उसी तरह निष्फल हो रहा है यथा सत्य घातः पुरुष कुरुनंदन आत्मा घात पश्चात कर्म एद नथोपम ंदन hmm. जैसे कोई मनुष्य शत्रुओं का वध करने के पश्चात अपने भी हत्या डाले हमारा यह कर्म भी वैसा ही है लब्धान यथान भुंज काम लब्तोपम जैसे भूखा मनुष्य भोजन और कामी पुरुष कामनी को पाकर दैवश उसका भोग न करे हमारा यह कर्म भी वैसा ही निष्फल हो रहा है वह मेवात्र वयम बंद चेत यम नरेश हम लोग ही यहां निंदा के पात्र हैं हैं कि आप जैसे अल्प बुद्धि पुरुष को बड़ा भाई समझकर आपके पीछे पीछे चलते क्लीबस्य हम बाहुबल से संपन्न अस्त्र के विद्वान और मनस्वे हैं तो भी असमर्थ पुरुषों के समान एक कायर भाई की आज्ञा में रहते हैं अगर अगत नस्मान कथम जुर हम लोग पहले शरण देने वाले थे किंतु अब हमारा ही अर्थ नष्ट हो गया है ऐसी दशा में अर्थ सिद्धि के लिए हमारा आश्रय लेने वाले लोग हमारी इस दुर्बलता पर कैसे दृष्टि नहीं डालेंगे बंधुओं मेरा कथन कैसा है इस पर विचार करो कर्तव्य आप का उपदेश यह है कि आपत्ति काल में या बुढ़ापे से जर्जर हो जाने पर अथवा शत्रुओं द्वारा धन संपत्ति से वंचित कर दिए जाने पर मनुष्य को संन्यास ग्रहण करना चाहिए तस्माद परिचक्षते धर्म अतः परिचर्मृतिक हमारे ऊपर पूर्वोक्त संकट नहीं आया है विद्वान पुरुष ऐसे अवसर में त्याग या सन्यास की प्रशंसा नहीं करते हैं सूक्ष्मदर्शी पुरुष तो ऐसे समय में क्षत्रिय के लिए सन्यास लेना उल्टे धर्म का उल्लंघन मानते हैं कथम तस्मा समुत्पन्ना तष्ठा तदुपाश्रया तदेव निन्दा भाषे युद्धाता तहते इसलिए जिनकी छात्र धर्म के लिए उत्पत्ति हुई है जो छात्र धर्म में ही तत्पर रहते हैं तथा धर्म का ही आश्रय लेकर जीवन निर्वाह करते हैं वे छत्रिय स्वयं ही उस छात्र धर्म की निंदा कैसे कर सकते हैं इसके लिए उस विधाता की ही निंदा क्यों न की जाए जिन्होंने छत्रियों के लिए युद्ध धर्म का विधान किया है श्रियानैरधननास्तिक्रवर्ति वेदवादस्य से त श्रीही निर्धन एवं नासिकों ने वेद के अर्थवाद वाक्यो द्वारा प्रतिपादित विज्ञान का आश्रय ले सत्य सात होने वाले मिथ्या मत का प्रचार किया है वैसे वचनों द्वारा क्षत्रिय का सन्यास में अधिकार नहीं सिद्ध होता है सत्यम तुम मौन माय बिभ्रता न धर्म छदाय चवितुम नीवितुम धर्म का बहाना लेकर अपने द्वारा केवल अपना पेट पालते हुए मौनी बाबा भनकर बैठ जाने से कर्तव्य से भ्रष्ट होना ही संभव है जीवन को सार्थक बनाना नहीं सक्युम अभिव्रताम पुत्र पवत्र जो पुत्रों और पत्रों पौत्रों की पालन में असमर्थ हो देवताओं ऋषियों तथा पितरों को तृप्त न कर सकता हो और अतिथियों को भोजन देने की भी शक्ति न रखता हो ऐसा मनुष्य ही अकेला जंगलों में रहकर सुख से जीवन बिता सकता है आप जैसे शक्तिशाली पुरुषों का यह काम नहीं है ने मृगा स्वर्गचित वराह पक्ष अथान्य प्रकार सदा ही वन में रहने पर भी न तो ये मृग स्वर्ग लोक पर अधिकार पा सके हैं न सुवर और पक्षी ही पुण्य की प्राप्ति तो अन्य प्रकार से ही बतलाई गई है पुरुष केवल वनवास को ही पुण्यकारक नहीं मानते यदि संद्धि राजा कश्चिवा अपनयाथ पर्वता द्रुमा क्षिप्रम सिद्धिम अवा अपन यदि कोई राजा संन्यास से सिद्धि प्राप्त कर तब तो पर्वत और वृक्ष बहुत जल्दी सिद्धि पा सकते हैं। एते हे उपद्रवा अपरिग्रहतम ब्रह्मचारी उपद्रव शून्य परिग्रह रहित तथा निरंतर ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले देखे जाते हैं अथ चेदाग्यू नृत्य कर्म कर्तव्य यदि अपने भाग्य में दूसरों के कर्मों से प्राप्त हुई सिद्धि नहीं आती तब तो सभी को कर्म ही करना चाहिए अकर्मण्य पुरुष को कभी कोई सिद्धि नहीं मिलती औदकाय सेम भरत नान्य कचन विद्यते यदि अपने शरीर मात्र का भरण पोषण करने से सिद्धि मिलती हो तब तो जल में रहने वाले जीवों तथा स्थावर प्राणियों को भी सिद्धि प्राप्त कर चाहिए क्योंकि उन्हें केवल अपना ही भरण पोषण करना रहता है उनके पास दूसरा कोई ऐसा नहीं है जिसके भरण पोषण का भार वे उठाते हों अवेक्षव यथा स्वय स्वय कर्मृतम जगत तस्मात्म कर्तव्य नास कर्मण देखिए और विचार कीजिए कि सारा संसार किस अपने कर्मों में लगा हुआ है अतः आपको भी क्षत्रियोचित कर्तव्य का ही पालन करना चाहिए जो कर्मों को छोड़ बैठता है उसे कभी सिद्धि नहीं मिलती यथि श्री महाभारती शांति पर्वणी राजधर्मानुशासन पर्वण भीम वाग के दसवोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में भीमसेन का वचन विषयक दसवां अध्याय पूरा हुआ